इस विजय और शत्रुता की लहरें स्वदेश की तटभूमि से भी आ आटकराई श्री कृष्ण देव ने एक दिन कहा था नरेंद्र जगत को उन्मत्त कर देगा मठ के भाइयों ने देखा कि आज वह वाणी अक्षरश सिद्ध हो रही है आज भारतवर्ष में सर्वत्र लाखों कंठों से विवेकानंद की जय का नारा उच्चारित हो रहा था परंतु एक और तो जहाँ स्वधर्मपरायण हिंदू भारत स्वाम, स्वामी जी के नाम पर मतवाला हो ठुआ वहीं दूसरी ओर विदेशी धर्म प्रचारक तथा स्वदेशी स्वार्थी एकांगियों का दल उनके विरुद्ध उठ खड़ा हुआ पर विदेश के समान ही स्वदेश में भी यह क्षणिक द्वेश भाव कुछ समय तक विश्वमन करने के पश्चात शीघ्र ही क्षीण हो गया और भारत गमन में स्वामी जी की विमल धवल यशो एकमात्र ज्योतिपुंज के रूप में विद्यमान रहकर और भी उज्जवल प्रतीत होने लगी आर्थिक दृष्टि से स्वामी जी अब भी आत्मनिर्भर नहीं हो सके थे अतः आवश्यकता से विवश हो अनुभव न होने के कारण एक व्याख्यान कंपनी के साथ संबद्ध हुए तथा उनकी योजना के अनुसार अमेरिका के एक प्रांत से दूसरे प्रांत तक सर्वत्र व्याख्यान देते हुए भ्रमण करने लगे परंतु उन्हें यह समझते देर न लगी कि यद्यपि वे विश्व मानवता के कल्याणार्थ संन्यास की परंपरा के विरुद्ध धनोपार्जन के कार्य में लगकर अथक परिश्रम कर रहे हैं तथा किए जा रहे हैं अतः यह जानते हुए भी कि इससे उन्हें काफी आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी उन्होंने कंपनी से नाता तोड़ लिया आनंद पूर्वक स्वाधीन पथ का अवलंबन करते हुए उन्होंने अपने भारतीय मित्रों को एक पत्र द्वारा अपनी कार्य प्रणाली में इस प्रकार परिवर्तन करने का कारण लिखा इस प्रकार पर्याप्त धन तो आने लगा परंतु बाद में अचानक मन में आया कि यह मैं क्या कर रहा हूँ मैं तो पूर्ण रूप से काम कांचन त्यागी श्री कृष्ण देव का शिष्य हूँ इससे मेरी आध्यात्मिक शक्ति दिन पर दिन कम होती जा रही है उसी क्षण मैंने इस प्रकार पैसे लेकर व्याख्यान देना बंद कर दिया इसी बीच उन्हें अमेरिका तथा तो वहाँ के समाज के बारे में पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो गया था व्याख्यान के अवसर पर वे अमेरिका के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलते फिर पुस्तकालय संग्रहालय तथा सभा समितियों में भाग लेते हुए एक ओर तो अपने ज्ञान भंडार की वृद्धि करते तथा दूसरी ओर प्रचार के नए नए क्षेत्रों का निर्माण करते और यह सोचकर विस्मय होता है इस प्रकार सदा कर्म में व्यस्त रहने पर भी उनका मन प्रतिक्षण ध्यानस्थ हिमालय की ही अपने आप में डूबा रहता था कई बार तो ट्राम में यात्रा करते समय भी वे बाह्य चेतना खोकर अपने गंतव्य स्टेशन से आगे निकल जाते फिर कंडक्टर के आने और किराया मांगने पर उन्हें ध्यान आता और वे लज्जित हो उतर पड़ते उन्हें यह सर्वदा प्रतीत होता मानो एक अदृश्य दैवी शक्ति सर्वदा उनका हाथ पकड़े उन्हें परिचालित कर रही है अतः प्राच्य भाव में पगे विवेकानंद के इस अमेरिकी कार्य को तपस्या का ही एक अन्य रूप मानना उचित होगा स्वदेश जाती और स्वधर्म के अभ्युत्थान तथा श्री कृष्ण देव की उदारवाणी के प्रचार के लिए ही तो उन्होंने इस अभाव कष्टपूर्ण प्रतिकूल परिस्थिति को अंग भूषण के रूप में धारण किया था स्वामी जी को विदेश के विभिन्न स्थानों पर विचित्र चाल चलन तथा वातावरण के बीच रहते हुए विरुद्ध भाव वाले लोगों के साथ भी मित्रता स्थापित करके अपना कार्य चलाना पड़ता था यहाँ पर ऐसे दो चार उदाहरण देना अनुपयुक्त न होगा अमेरिका में भ्रमण करते समय वहाँ के प्रसिद्ध वक्ता नास्तिक मतवादी इंगर सोल के साथ उनका परिचय हुआ इंगर सोल ने कहा था कि जगत एक भोग की वस्तु है अतः जगत रूपी संतरे को निचोड़ उसका अधिक से अधिक रस निकाल लेना चाहिए इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा कि यदि रस ही निचोड़ना है तो भगवान के विधान में विश्वास रखते हुए धीरज के साथ निचोड़ना ही उचित है इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है धीरज के साथ निचोड़ने पर कई गुना अधिक रस मिलेगा एक बार वहाँ के एक नगर में स्वामी जी का व्याख्यान हुआ कुछ उपस्थित नवयुवक उनके वेदांत के उपदेश तथा जीवन में सामंजस्य है या नहीं इसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य से उन्हें अपने गांव ले गए वहां एक औंधे पीपे पर खड़े होकर स्वामी जी व्याख्यान देने में तल्लीन थे कि सायम सायम करते हुए उनके कान के पास से होकर बंदूक की गोलियां चलने लगी फिर भी स्वामी जी निर्विकार रहे उनकी वक्तृता चलती रही उन्हें परीक्षा में उत्तीर्ण पाकर युवकगण हर्ष से चिल्ला उठे बहुत अच्छा आदमी एक बार कहीं ट्रेन से उतरने पर अनेक गणमान्य नागरिक उनका स्वागत सत्कार करने लगे जिसे देखकर कर एक कृष्णवर्ण निग्रो आगे बढ़कर बोल उठा मैंने सुना है कि आप हमारी जाति के एक महान व्यक्ति हैं अतः मैं आपके साथ हाथ मिलाने का सौभाग्य प्राप्त करने आया हूँ स्वामी समझ गए कि उन्हें अश्वेत देख ही इस निगरो ने सोचा है कि वे भी निग्रो ही हैं परंतु इस पर विष्छुब्ध नहीं हुए और न उन्होंने अहंकारी गोरों के समान उस निग्रो का अपमान ही किया बल्कि उन्होंने मौन रहकर मानो निग्रो के साथ स्वयं का सजातित्व स्वीकार तो किया और प्रेम पूर्वक से हाथ मिलाकर धन्यवाद भी दिया इसके अतिरिक्त कई नगरों में उन्हें निग्रो समझकर किसी किसी गोरे ने उनका अपमान भी किया परंतु उन्होंने अपना परिचय देकर इस अपमान से बचने का प्रयास नहीं किया बाद में किसी ने जब उनकी इस उदासीनता का कारण पूछा तो उन्होंने कहा क्या दूसरों को छोटा करके मैं बड़ा बनूंगा मैं इसके लिए जगत में नहीं आया इन दिनों वे विद्युत वेग से एक नगर से दूसरे नगर आवागमन किया करते थे कभी कभी तो उन्हें सप्ताह में बारह तेरह या उससे भी अधिक व्याख्यान देने पड़ते थे व्याख्यान की तैयारी की तो बात ही क्या सोचने तक को समय न था परंतु एक अपूर्व अनुभूति उनके हृदय की गहराइयों में सदैव जागृत रहती हुई उनकी विचारधारा को नियमित करती रहती थी गहरी रात में उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि मानो कोई अशरीरवाणी दूर से आती हुई उसके व्याख्यान की विषय वस्तु की ओर संकेत कर रही है अथवा दो विदेह आत्माएं आपस में चर्चा करती हुई विषय वस्तु पर नया प्रकाश दा, प्रकाश डाल दे है कई बार ये शब्द दूसरों को भी सुनाई पड़ते और वे लोग विस्मित हो सोचा करते कि स्वामी जी इस गहरी रात में किसके साथ वार्तालाप कर रहे हैं इसके अतिरिक्त उन दिनों और भी कई यौगिक शक्तियाँ उन्हें देह मन में प्रकट हुई थींक्षा मात्र से ही दूसरों के मनोभाव या उनके अतीत जीवन का इतिहास जानकर उसका वर्णन कर सकते थे परंतु स्वामी जी जानते थे कि ये सब शक्तियाँ निम्न कोटि के लोगों के लिए ही काम्य है उन्होंने इन पर कभी ध्यान नहीं दिया अस्तु व्याख्यान कंपनी से संबंध तोड़ने के बाद वे अमेरिका के आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक गठन कार्य में लग गए अतः उनकी नवीन कार्य पद्धति में व्यक्तिगत चर्चा तथा शास्त्र व्याख्या को महत्वपूर्ण स्थान मिला इस प्रकार डिट्रैक्ट ग्रीन एयर आदि स्थानों में चर्चा आदि के दौरान वे बहुत मित्र बनाने में सफल हुए इसके अतिरिक्त फरवरी से न्यूयॉर्क में धारावाहिक कक्षाएं चलने लगी धन के के लिए वे किसी मुंह की ओर नाकते हुए अपने ही संचित धन से करने लगे। तथा अपने आरंभ किए कार्य में उनका पहले से भी अधिक मनोयोग होने लगा हां, बाधाएं भी अनेक आई यहाँ तक कि ईसाई धर्मयाजकों ने एक बार तो उनके संबंध में झूठा प्रचार कर उनके पवित्र चरित्र को कलंकित करने का भी प्रयास किया परंतु वेदांत के श्रीफला कहाँ पीछे हटने लगे सभी विघ्न बाधाओं की ओर उपेक्षा की दृष्टि से देखते हुए वे और भी अधिक उदात्त कंठ से भारत की शाश्वत वाणी का प्रचार करते रहे अंत में विजय उन्हीं की हुई और अमेरिका का शिक्षित वर्ग विवेकानंद को पाकर मतवाला उठा